तीसरा पाठ नमस्ते मेरा नाम ओलेग है मैं एक विद्यार्थी हूँ नमस्कार हम लोग भी छात्र छात्राएं हैं तुम इधर बैठो इधर हाँ इधर यानी यहाँ अरे मेज पर नहीं कुर्सी पर अच्छा जी शुक्रिया हमारे अध्यापक जी तो कहाँ हैं मैं यहाँ हूँ नमस्कार नमस्ते, नमस्ते जी, जी। आज सब लोग क्लास में हैं। जी नहीं एक लड़की अनुपस्थित है शायद वह बीमार है देखिए इधर एक नया छात्र है बताइए आपका नाम क्या है मेरा नाम ओलेग है अच्छा अब मेरी बातें अच्छी तरह सुनिए और रूसी में नहीं हिंदी में जवाब दीजिए कहिए हम लोग कहाँ हैं हम लोग विश्वविद्यालय में है एक कमरे में है यह कमरा हमारा क्लास है ठीक है हमारा क्लास कैसा है हमारा क्लास काफी बड़ा और रोशन है आप लोग कौन हैं हम लोग विद्यार्थी हैं आप हमारे अध्यापक हैं ओलेग तो अब आप बताइए ये लड़का कौन है वह हमारा छात्र है नाम तो मालूम नहीं है मैं क्लास में नया हूं कोई बात नहीं पहले पूछिए फिर बताइए सुनो भाई तुम कौन हो यानी तुम्हारा नाम क्या है मैं इवान हूँ ठीक है अब कहिए हमारे क्लास में कितने लोग हैं क्लास में दस लोग हैं नौ छात्र छात्राएं हैं तथा एक अध्यापक सही बात मेरा नाम रामप्रसाद गुप्त है हिंदी मेरी मातृभाषा है मास्टर जी एक बात बताइए हिंदी में कौन सा नाम सही है इंडिया या हिंदुस्तान क्या बकवास हिंदी में इंडिया मत बोलो ठीक है रीता जी हिंदी में इंडिया न कहिए हिंदुस्तान या भारत कहना ठीक है अब कॉपी में लिखिए मेरी पुस्तकें बैग में हैं। मेरा बैग मेज पर है दीवार पर तीन सुंदर तस्वीरें हैं अलमारी में चार रंगीन मूर्तियां हैं एक मेज पर एक बड़ा फूलदान है फूलदान में तीन हरे फूल है अब पढ़िए इवान आपका उच्चारण काफी अच्छा है लेकिन लिखावट बुरी है अच्छी तरह लिखना सीखिए